शांति की तनेंद्रशांति जय काशी नर्तन नाम की जय मन से दुजित नाम शांति की जय मन से मनमय नाम जय हे सत्य गुरु सुख देहि हृदयक बन्धो हे शांति शांत भगवन करुणेकृश्य मुक्तिदाय शिरोमी मध्यपाल सरनागत नमो नमो गुरुदेव नमो सकृपालय नमो सत सी सकल गुरु को को कर परम पुरुष सतगुरु कवि साहब की के, के पास से इस मरुष की भूमि में सतगुरु कवि मंदिर बोनते के पवित्र प्रांगण में आज पूनम दिन इस मंगल में सात्विक आनंद आरती का आयोजन हुआ मंगल में रचना हुई आप सभी इस आश्रम के महंत के गुरुसरण साहेब तीनों सातवी बहने और निवास करने वाले हमारे सतगुरु कबीर साहेब के बाण रचनों को आप तक पहुंचाने के लिए जो कटिहार की भूमिका निभाते हैं ऐसे मान साहेब यहाँ उपस्थित हैं हमारे भारत भूमि से आए हमारे मान साहेब आप सबके बीच उपस्थित हैं भक्त हमारे संत मंडली जो हमारे देश से आए हैं वे सब आप इस पवित्र कार्यक्रम में उनका दर्शन कर रहे हैं आप सभी मौर्य निवासी सदगुरु कबीर साहिब के बाणी वचन एवं उनके में अनन्य श्रद्धा रखने वाले भक्त हस्जन भक्त भाता यह पवित्र अवसर और पवित्र घड़ी है जिसे आज पूजन का दिन है सतगुरु कबीर साहेब की और धर्मदास साहेब की इस भक्ति परंपरा में जो यह दिन यह घड़ी यह अवसर जिसकी महिमा सतगुरु ने बताई है वो पूनम का दिन की महिमा बताएंगे इस दिन इस घड़ी गुरु का वचन है ऐसा समझकर ऐसा अनुभव करके शिष्य जब पूनम के व्रत का दिन हो तो मन वचन कर्म से सतगुरु का सुमरन ध्यान में जो समय व्यतीत करता है साहित करते हैं वह जो हंस है वह जो शिष्य है जैसे पूनम व्रत में पुरुष निवास साहित करते हैं पूनम के व्रत में पुरुष का निवास है तो वह हंस भी अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है जीव जन्म जन्म की यात्रा करता हुआ इस संसार में आया है उसको भी पूर्णता प्राप्ति करनी है तो के के बताए हुए इस मार्ग पर यह जीव भी पूर्णता को करता। इतना बड़ा महत्व इस पूनम के दिन का पूनम की घड़ी का सतगुरु ने बताया और गुरुमुखी उचरी शिष्य साझ कर मान यह विधि खंडा छोट है और युक्त नहीं पान गुरु का वचन शिष्य के लिए प्रकट हुआ है आया है ऐसा समझ करके धनी धर्मदास साहेब ने इस पूनम के व्रत को और पूनम की महिमा को अपने जीवन के साथ जोड़ दिया इस साधन को अपने जीवन के साथ जोड़ा क्योंकि उनका एक ही एक ही मार्ग था एक ही उद्देश्य था एक ही लक्ष्य था कि गुरुमुख मानी उचरे शिष्य साँच कर माने गुरु के मुख से निकली हुई वाणी को शिष्य सत्य करके माने और बहुत बार ऐसा होता है कि आप जीवन की यात्रा में प्रतीक्षा करते रहते हैं इंतजार करते रहते हैं कि मेरे जीवन में वह कौ, कौन सा समय आएगा कौन सी घड़ी आएगी कि गुरु का वचन मेरे जीवन में सत्य हो अब कहते हैं एक समय एक घड़ी अवश्य वह आएगी जब गुरु का वचन तुम्हारे जीवन में सत्य हो जाए लेकिन उसमें एक संत है वह क्या संत है तुम अपनी लगन को उस गुरु के वचन में रखना ये संत है अपनी लगन को यदि तुमने गुरु के वचन में रखा है तो निश्चित ही एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में वो गुरु का वजन सत्य हो जाए पड़े रहो दरबार में धका धनी का खाय एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। एक संकल्प कर लेना क्योंकि मैं बार बार इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं कि एक संकल्प कर लेना कि गुरु का वचन मेरे जीवन में आया है कुछ जीवन में आया है ऐसा संकल्प कर लें। और ऐसा संकल्प जिस दिन हम करते हैं जिस घड़ी है, जिस पल हम ऐसा संकल्प करते हैं तो साहेब कहते हैं तुम किसके दरबार में हुँ? किसके शरण में हो किसके सानिध्य में तो आप समझना मैं पूर्ण पुरुष पूर्ण पुरुष और पूर्ण गुरु के सानिध्य में जिसकी दया और कृपा मुझे पूर्ण बना देगी उसके दरबार में आप तो उसके दरबार में जो शिष्य विद्यमान है जो शिष्य उसके दरबार में स्थित है एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए क्योंकि वो दरबार किसका है वो धनी का दरबार जो सर्वस्व दे सकने का सामर्थ्य रखता है उसका दरबार और उस दरबार में जो शिष्य है एक दिन उस धन से धनी हो जाता है जिसके दरबार में वो रहता है ये और इस पूरी भूमिका में हिमोरिस्ट संस्कृत आपको ये ये घटना मैं सुनाऊं, ये रहस्य मैं सुनाऊं कि जिस काल भारत से पहली बार कोई यात्रा करके सीप से आया होगा समुद्र के यात्रा से आया होगा वो तो भूल ही गया होगा कि कहाँ पोती रहा कहाँ पतरा रहा कहाँ पुस्तक रही और कहा जान तो सांसत पर रहती थी जब समुद्र में यात्रा होती थी इं? जान की तो सांसत रहती थी कि कब ये ये समुद्र से हम जाना जा रहे हैं वहां पहुंच सके अभी तो हम घंटे की फ्लाइट में भी जाते हैं ना तो बैठते ही ये सोचने लगते हैं कब फ्लाइट पहुंच जाए इं? जब तो ये फ्लाइट उतर जाए ये सोचते हैं छह घंटे की फ्लाइट अब वो तो तीन महीना चार महीना समुद्र में गए उनका मन विचार संकल्प कैसा रहा होगा और उस भूमिका में भी उन्होंने अपने हृदय के धड़कन में अपने श्वासों में इस गुरु की भक्ति भक्तिष्ठापू बन लाया वो कोई ग्रंथ से नहीं लाया गुरु के वचन और उस से ये भक्ति आई हृदय के धड़कन में ये भक्ति आई और यहां आने के बाद भी उन सब ने एक ही संकल्प जीवन में रखा कि गुरु ने मुझे कुछ दिया है गुरु ने मुझे कुछ धन दिया है और वो धन आजीवन उसके पास रहा जिस शिष्य को गुरु का धन आजीवन अपने पास रखना है उसको तो ये लगन लगा कर रखनी पड़ती है तब धर्मदास साहेब ने कहा आज लगने लगी सत लोक सुकृत मन भाव सुफल मनो आज लगन लगी सतलोक क्योंकि सतगुरु ने जो मार्ग बताया रास्ता बताया तो किसका रास्ता था तो सतपल का रास्ता था सतलोक का रास्ता था और है आज मेरी लगन उसी मार्ग की ले लगी लगन लगी सतलोक सुकृत मन भावन मेरे मन में प्रत्येक पल प्रति क्षण सुकृत कर्म करने का भाव जगता पुण्य कर्म करने का लगन लगन लगी लगन हैं जीव पर तर जाए कहते जिस जिस के जीवन में इस शब्द की लगन लगती है उसे लगता है कि गुरु ने कुछ धन दिया सदगुरु के दरबार में निश्चित उस धन से धन हो जाता है तो मैं कह रहा था एक दिन वह समय आता है जब तुम्हें लगता है कि गुरु कृपा का धन मेरे जीवन में आया और तब तृप्ति आती तब इस पात्र या हमारा जो पात्र है जीवन रूपी जो पात्र है उसमें लगता है कि इस पात्र में कुछ है जो कभी नहीं खोएगा जो कभी मिटेगा नहीं जो कभी कम नहीं होगा, उस पात्र में सद्गुरु ने तो पूनम पूनम का के दिन, आज इस पवित्र प्रांगण में साहेब के इस मंदिर में जो वर्षों से आप सब मौरेश निवासी भक्त हंसजनों को सतगुरु की भक्ति और की शिक्षा से जोड़ चला आया है इस पूरी परंपरा में पूरे साधना में जिन महापुरुषों ने उस के ज्ञान को बचाकर कर रखा ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिसे लगता ही नहीं धन है तो उससे तो वो धन चला जाता है रहता नहीं उसे जिसे लगता है कि कोई गुरु का धन है तो उसके पात्र में वह सुरक्षित रहता है। तो जिसके पात्र में धन है, वही तो दूसरे को धन धन दे सकता है। है, जिसके पात्र में धन नहीं वो दूसरे को क्या देगा तो कुछ गुरुजनों ने महापुरुषों ने अपने पात्र से ये ज्ञान भक्ति उपासना धन आप सब प्रिय आने वाली पीढ़ी को दिया है और इस पीढ़ी का पुनित कर्तव्य है महान साहबों का पुनित कर्तव्य है कि उस धन को अपने पात्र से योग्य शिष्यों तक पहुंचाए क्योंकि ये धन ऐसा धन नहीं है क्योंकि शायद कहते हैं अमर लोग की संपदा जो गुरुदिन्नी दान गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान और अमर लोक की संपदा जो गुरुदिन्नी दान गुरु समान दाता नहीं, ये दो के बीच ये पूरा विधान दो के बीच चलता है शिष्य और गुरु के बीच चलता है कहते गुरु समान दाता नहीं और या शिष्य समान पात्र किसका है और दाता कौन है पात्र एक सुयोग्य शिष्य है जिसका पात्र श्रद्धा से विश्वास से और भक्ति से तो पूर्ण है, है ऐसा शिष्य का पात्र है और दाता कौन है गुरु समदाता कोई नहीं सब जग मांग रहा है। दाता कौन है गुरु है जो देने वाला क्या है तो कहते अमर लोक की संपदा जो गुरुदीन ने दान उस शिष्य को गुरु ने उस अमर लोक की संपदा दी अमर लोक का विधान दिया अमर लोक का, का धन दिया से जीवन भर जिस दिन गुरु के शरण में आता है उसके बाद से जीवन भर उसे उस गुरु के दिए हुए अमर लोक की संपदा का धन का ख्याल होना चाहिए स्मरण होना चाहिए एक बार एक राजा ने सोचा कि चलो मैं अपने राज्य को अपने आंखों से तो देख लूं कि यहां मेरी प्रजा सब सुखी है मंत्री सेना और जो भी विभाग के लोग से जब राजा पूछता के वो मेरे राज्य में सब लोग ठीक है कोई दुखी तो नहीं तो सब कहते राजन आपके राज्य में पूरी प्रजा सुखी है किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सब बहुत राजन ने सोचा, तो मेरे को आया लेकिन मैं अपनी आंखों से भी देखना चाहता हूं कि क्या मेरे राज्य में जैसा ही मेरे मंत्री मेरे सचिव मेरे सलाहकार कह रहे हैं वैसे लोग हैं कि नहीं तो उन्होंने किसी को नहीं बताया राजा ने अपना भेज बदला और रात्रि का समय उन्होंने चुना दिन का समय नहीं चुना दिन में तो कोई जान ही जाएगा कि ये राजा है किसी को बताता नहीं राजा और राजा अपना भेष बदल करके अपने राज्य के गाँव में निकल गया जब वो गाँव में घूमता देखता तो रात का समय रात के समय लोग विश्राम करते चाहे गांव हो चाहे शहर राजा गलियों सड़कों में जब घूमता तो देखते कि लोग विश्राम कर रहे ऐसे घूमते घूमते जब वो राजा आगे बढ़ा तो एक गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा राजा सोचता है कि सारे गांव शहर के लोग सो रहे हैं ये व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा है लगता है इसे कोई तकलीफ होगी घर नहीं होगा कोई अभाव होगा कोई गरीब होगा चलो मैं इसको चल करके पूछूं कि इसको क्या चीज की जरूरत है क्योंकि भरी रात्रि में सब अपने लोग घरों में सो रहे हैं ये क्यों वृक्ष के नीचे बैठ करके जग रहा है राजा धीरे धीरे उसके पास गया उससे राजा ने पूछा क्यों भाई तुम्हें कोई तकलीफ है कोई अभाव है तुम्हें कोई चीज की जरूरत है तुम मुझसे कहो क्योंकि मैं देख रहा हूँ सारे घरों में लोग बड़े आनंद से सो रहे हैं किसी के घर कोई आवाज नहीं आ रही इसका मतलब मुझे लगता है कि सब अच्छे से कमाते खाते भोजन करते हैं और आत्मे विश्राम करते लेकिन मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम वृक्ष के नीचे बैठे तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें कोई तकलीफ है कोई दुख है कोई अभाव है तुम मुझसे कहो मैं उसकी पूर्ति करू उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि पूछा मुझसे आप कौन है तो उसने कहा कि मैं अपना परिचय बताऊं इससे पहले तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ उस तो राजा ने कहा कि मैं अपना परिचय बताऊं इससे पहले तुम बताओ कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं कोई दुख तो नहीं है क्योंकि इस भरी रात्रि में तुम वृक्ष के नीचे बैठ तुम पहले बताओ अपनी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि देखिए मुझे अपनी संपदा की रक्षा करनी है इसलिए मुझे नींद नहीं आती इसलिए मुझे नींद नहीं आती भरी रात्रि में सब सोए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी संपदा है जिसकी मुझे रक्षा करनी है तो मैं करता रहता राजा पहली बार हैरान हो गए राजा ने देखा तन पर तो अच्छे कपड़े नहीं दिखने से भी लगता है कि बहुत अभावमय जीवन है लेकिन ये व्यक्ति प्रसन्नता से कहता है कि मेरे को मेरी संपदा की रक्षा करनी है इसलिए मैं जगता हूं मुझे नींद नहीं आती। राजा दूसरी बार तीसरी बार उससे पूछता है और फिर अपना परिचय देता है ए हे भाई तुम ये बताओ मैं इस इस राज्य का राजा हूं इसी दृश्य को जानने के लिए ही मैं इस राज्य में वेश बदल कर आया हूँ मैं इस राज्य का राजा हूँ तुम्हें कोई तकलीफ है घर नहीं है मकान नहीं है धन नहीं है संपत्ति नहीं है तो मुझे बता मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था करू तो वो व्यक्ति एक ही बात कहता है अब तो उसने उसे पता हो गया कि ये राजा उसने कहा राजन मुझे कोई दुख नहीं कोई तकलीफ नहीं कुछ नहीं बस मेरी संपदा की रक्षा मुझे करनी है इसलिए मैं जमता है उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी बात कही राजा सोचता है इसके पास तो कोई संपत्ति नहीं है और ये कहता है कि मेरी संपदा की मुझे रक्षा करनी इसलिए मैं जगता जमता ये विरोध दिखाई पड़ता है राजा संपत्ति तो मेरे दरबार में मेरे खजाने में है? और ये व्यक्ति कहता है कि मैं संपत्ति मेरी संपत्ति की मुझे रक्षा करनी इसलिए मैं जगता राजा ने उसे पूछा कि मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कोई संपत्ति तुम्हारे शरीर से तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन किसी प्रकार चलता है, तब तो उस व्यक्ति ने कहा राजन मेरी संपत्ति तुम्हें नहीं दिख सकती इसीलिए तो मैं जग रहा हूं मुझे दिखती है मेरी संपत्ति तुम्हें नहीं दिख सकती वो मुझे दिखती है इसलिए मैं जग रहा हूं तुम जिस संपत्ति धन वैभव की बात करते हो वो तो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पिता से मिला है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा पुत्र का हो जाएगा और उसकी सुरक्षा सैनिक कर सकते लेकिन मेरी संपदा की रक्षा न कोई सैनिक कर सकता है न कोई मेरे दादा पर दादा से मिला हुआ है मेरी संपदा तो मेरे ज्ञान की भूमिका से किसी गुरु के कृपा से मिला हुआ है और उन्होंने कहा है है, है कि कि इसकी रक्षा अपने जीवन में यदि उसको ये ख्याल आता है, आता स्मरण मेरे गुरु ने कोई संपदा दी है तो जीवन भर उसकी रक्षा करता है उसी को जाय करते हैं एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो पड़े रहो दरबार में धकाधनी का खाए एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो तो इस हमारे जीवन की तो उन महापुरुषों ने गुरु का धन लेकर इस इस भूमि पर आए और मैंने पहले ही कहा वो धन ऐसा था कि वो तूफान को भी सह गया समुद्र की कठिन यात्रा को भी सह गया उन लहरों की चपेटों को भी वो सह गया ले क्योंकि वो धन गुरु कर दिया हुआ धन था और एक वो धन किसके पास था वो कोई धन कोई पड़ोसी के पास नहीं था वो धन एक समर्थ शिष्य के पास था जागृत शिष्य के पास था और जो जागृत शिष्य है वही गुरु के धन को अपने पास सुरक्षित रख पाता है और उसी गुरु के धन से वो धनी हो जाता इसी भेद को धर्मदास साहेबतु ने बताया कि धर्मदास पूनम व्रत में पुरुष निवासा गुरु का वचन है इसलिए धर्मदास ने ने यह अनुभव किया कि कि मेरे गुरु ने ये कहा था पूनम व्रत में पुरुष निवास उस परम पुरुष का निवास इस पूनम व्रत में है ये धन है धर्मदास इसको जागृत रखना और धर्मदास साहेब ने इस पूनम व्रत की महिमा और महत्व को इस पूरे संसार में जागृत रखा सन महंत कड़ियार जो योग के कड़ियार थे वे उस भूमि से उस देश से इसी धन को इसी व्रत को इसी महत्व को इस भूमि पर लाए और आप सबको उसको दिया स्मरण करना आप स्मरण करना तो गुरु का दिया हुआ धन तुम्हारे जीवन में आता है और तुम तृप्त होते तुम आनंदित होते संसार जाएगा, लेकिन तुम्हारा आनंद छूटेगा नहीं तो धन है और उसी धन को इस जगत में इस संसार में साहेब ने दिया और ये मंदिर की जिसकी पूरी पूरी स्थापना पूरी यात्रा यहाँ के पहले के मान लोगों ने की साथ ही साथ जिस प्रांगण में आप बैठे हैं मंदिर स्थल पर बैठे हैं महान जामनगर के महान शांतिदास जी साहेब ने बड़े संकल्प से आप सब उस समय के संत महन साहब और भक्त को प्रेरणा दी कि साहेब का स्थान बनाना साहेब का मंदिर बनाना जहां बैठकर तुम साहेब के बाणी वचन को स्मरण कर सको अपने सुर्ती के तार को जहां बैठ के साहेब के धाम में जोड़ सको इसके लिए यह मंदिर का निर्माण किया और सत्योक से भी वो साहेब देखते होंगे कि मेरे मंदिर में मेरे प्रेरणा से जो मंदिर बना उसमें कितने हंस लोग बैठ कर के साहेब के भजन सुमरन साधन का आनंद लेते होंगे ये बहुत बहुत साधना रही बहुत समय रहा कि इस मंदिर का निर्माण हुआ साथ ही साथ हमारे पंश्री जो उदित नाम साहेब और इस आप साहिब से पहले महन शांतिदास साहिब हाँ साहब कौन थे अच्छा भगवान राज महन भगवान राज जी साहिब थे जो इस आश्रम के महान थे एक बार उनका भी हमने दर्शन किया जब शायद 82 में या 81 में वो बनारस गए थे शीला और, और भक्त क्या डूमर जी दे। हाँ धनेश्वर भाई ये सब लोग वहाँ गए थे और हजूर साहेब उस समय वहाँ विराजमान थे तो उनका दर्शन हुआ उनके जाने के बाद सतलोक गमन के बाद इस आश्रम की पूजा सत्संग साधन के लिए पल श्री हजूर उदित नाम साहिब को यहाँ के भक्त ट्रस्ट कमेटी के लोगों ने आमंत्रित किया और निवेदन की साहेब आगे इस विधान को जीवंत रखने के लिए भक्तों को शिक्षा और ज्ञान के मार्ग बताने के लिए हमें एक योग्य संत महंत की जरूरत है तो साहेब ने अपने वरिष्ठ शिष्य महंत गुरुसरण साहब को यहाँ भेजा और लगभग सत्ताईस कितना साल है दिसंबर हाँ ये लगभग सत्ताईस साल से आपके ये बीज हैं तो बहुत बड़ा त्याग और ऊंचे दृष्टि को देख करके पंश्री हजूर उदित नाम साहेब ने लह तारक के निर्माण के साथ साथ ही वहां छोटे छोटे बच्चों को शरण में रखकर आश्रय देकर के पढ़ाया लिखाया साधु बनाया साधना बताई और जीवन को सदगुरु के मार्ग पर रखना इसकी साहेब ने शिक्षा दी तो पंश उदित नाम साहिब का वो स्मारक जिसका बहुत काल से निर्माण चल रहा है बहुत से कार्य हो चुके हैं बहुत से कार्य उसमें होने हैं और साहेब का संकल्प था कि देश दुनिया के कोई भी यदि भारत भूमि में आए तो वो उस स्थान पर जरूर आए जहाँ कलयुग में साहेब काशी की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए उस भूमि पर वो जरूर आए इसलिए उन्नीस सौ को साहेब ने वहाँ सतनाम का झंडा गाड़ा और तब से लेकर के वहाँ कितने संत विद्यार्थी भक्त हंस निवास करते हैं आते जाते हैं सत्संग दर्शन का लाभ लेते हैं तो वो वो स्मरणीय महापुरुषों को हम वंदन करते हैं और देखो उसी भूमि से रामस्वरूप साहेब महंत रामस्वरूप साहेब यहाँ आकर के इस मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने और उसी भूमि उसी जगह से महंत रामेश्वर साहेब आए राम महंत रामेश्वर साहेब भी उसी लहरतारा ताराधाम से जैसे आप तो यहाँ महान गुरुसरण साहेब को लहर ताराधाम से बंशिया जो उदित नाम साहेब भेजा उसी प्रकार से मेरे पर लिखे का वेश लिया और नगर उसी गद्दी पर जब का सतलोक वास हुआ तो वहां के भक्त हंस जनों ने कहा कि साहेब इस गद्दी के लिए हमें संत चाहिए तो उसी लहर तारा धाम से महंत रामेश्वर साहेब को वहाँ भेजा गया जो आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं तो ये सदगुरु पंश्री हजूर नाम साहेब ने बहुत बड़ा संकल्प के साथ उस लहर तारा स्मारक का निर्माण किया और लहर में कबीरबाग आश्रम का निर्माण किया जहाँ छोटे छोटे बच्चे रह करके साहेब के माने वचन को जीवन में धारण करते हैं और आगे चलकर आप भक्त जनों को साहेब की बाणी का मार्ग देने के लिए देश दुनिया के कोने में जाकर अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो ऐसे साहेब का वाम है जिसके विषय में आपने मान गुरुचरण साहेब से भी सुना और जो लोग वहां गए हैं वो तो जानते ही हैं आप सबको भी यदि कबीरपंथी हैं तो जीवन में एक बार जरूर आना चाहिए साहेब के उस दरबार में एक बार जरूर आना चाहिए तो आप सबको हम उस दरबार में आने का आमंत्रण देते हैं और यहाँ से मान गुर्जरन साहेब साध्वी बहने महन दिनेश साहेब और भी भक्त लोग हैं वो बराबर अपने सत्य की कमाई चाहे वो जेठपुरम का भंडारा हो चाहे स्मारक निर्माण के लिए हो चाहे में अभी बहुत बड़ा वो वहाँ भोजन भंडारे का निर्माण किया उस निर्माण के लिए यहाँ से भी बहुत से सहयोग संत मत भक्तों ने दिया और इनका सहयोग प्राप्त होता रहता है तो बंश्री हजूर साहेब का वह संकल्प धीरे धीरे धीरे धीरे जरूर पूरा होगा ऐसे हम साहब से प्रार्थना करते हैं और आप सबको उस धाम में आने का सादर आमंत्रण देते हैं साल में दो बार वहां तो विशेष कार्यक्रम होता है एक तो पौषादी पं श्री हजूर उदित नाम साहेब की पुण्यतिथि और जैठ पूनम के अवसर पर सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य महोत्सव ये दो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष वहां होता है और तीसरा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष कबीर धर्म स्थान खरसिया माघ बसंत पंचमी के अवसर पर वहां होता है तो जैसे भी आप सबको समय मिले आप अवश्य पधारना और इस वर्ष योग संयोग की बात है कि एक जनवरी को ही पंचश्री हजूर नाम साहब की पुण्य तिथि का योग है अवसर है उसी दिन साहब की पुण्य तिथि मनाई जाएगी एक जनवरी फर्स्ट जनवरी को तो आप सबको आमंत्रण एक जनवरी का जेठ पूनम का और का, आप सब सागर आमंत्रण आप सभी के लिए बहुत बहुत कामना, की कृपा आप सब पर बनी रहे ऐसा मंगल कामना करते हैं बोलो सदगुरु कबीर की जय जय सुख साहिबाम esta es una me quiero poder saber poder si te daré un te daré है भगवानो सभी तारो सजी भरोसों कविता है